तो भाषा देखते हैं, जीवन तो देखते नहीं तो ऐसे नित्यानंद जी नहीं थे वो तो महापुरुष थे पर उनको भी भाषा जरा आखरी। तो उन्होंने चैतन्य महाप्रभु से कहा बोले महाराज ये अशुद्ध पाठ करता है तो ये बोले करने दीजिए आपका ख्याल यह बोलने अशुद्ध करता है <laughs> तो बोले छा दीजिए तो नित्यानंद जो महाराज ब्राह्मण के पास गए दो एक बार चार बार पुकारा ब्राह्मण को तो बोलता नहीं अपना पाठ किए जाता रो रहा जा जो से ये बोले जोश है पाठ शुद्ध करते बड़े महाराज आता नहीं <laughs> पढ़ा लिखा हो नहीं जैसा आता वैसा करता हूं तो बोले फिर रो क्यों रहे वो महाप्रभु को एक चीज ही दिखलाई थी नित्यानंद जी को निकंद जी तो वास्तव में भाई महात्मा तो बोले महाराज रोना आता है रोना क्यों आता है जबरदस्ती बोले महाराज आप देखते हो ना ये जो क्षेत्र सामने है और रथ पर ये अर्जुन उदास बैठा है और भगवान उपदेश कर रहे हैं तो भगवान के उपदेशों में अमृत झड़ रहा है तो अर्जुन की आंखों से आंसू बह रहे हैं और मेरी भी आंसू आ गए <laughs> तब तो चकित हो गए आ करके बोले बोले महाराज वो तो यू कहता है कि हम भगवान को देख रहे हैं कुरुक्षेत्र मैदान बोले महाराज देखता होगा दिखता होगा कौन बही बात है बोले नहीं नहीं तो बोले आप एक काम करो कर्क को छोड़ो और आप जाकर कर उस ब्राह्मण के पास उसका चरण छू लो एक बार भगवान के सामने विनम्र होकर गए सचे थे कोई तर्कशील तो थे ही नहीं जब जाके उनके चरणों के हाथ लगाया लगाते कुरुक्षेत्र सामने हो गया इनके इनको दिखने लगा तो हाथ जोड़ लिए ये गीता का असली पाठ गीता पाठ करते समय भगवान देखकर हमको तो भगवान पर भी तर्क करते हैं कुछ नहीं कुछ नहीं यहाँ यूँ बोले यूँ बोलना चाहिए था यो क्यों नहीं बोले अरे हमारी हमारी हमसे शिक्षा लेके बोलने बैठे ले हैं वो क्यों बोले और क्यों नहीं बोले उनके उनके विचार तक बुद्धि तक हमारा पहुंचना दम अभिमान भले ही हो पर उनकी बात तो वही जानते हैं हम तो जानते नहीं तो साधक का ये कर्तव्य होता है कि वो राग द्वेष से परे रहकर अपने को दूसरे को बुरा न बताकर अपने को कमजोर मानते हुए दूसरे को बुरा बताने का हमें क्या अधिकार है न माल्म किस बुद्धि से किस विचार से किस परिस्थिति में क्या काम कर रहा है उस परिस्थिति में हम होते तो न मालूम है क्या करते तो दूसरे को बुरा बताने का हमारा अधिकार नहीं तो करते हैं ठीक करते होंगे अपनी बुद्धि से पर हम कमजोर हैं हमें अपनी कमजोरी के डर से अपने को बचाना है तो अपने बचे रहना है उनसे घृणा नहीं भाई बहादुर लोग हैं सब कुछ भी कर सकते हैं पर हम तो कमजोर हैं जल्दी बीमारी हमको लग जाती है इसलिए हम बचे रहते हैं हमारी कमजोरी के कारण से दुर्बलता के कारण से हम अपना पथ्य लेते हैं हम अपनी दवा लेते हैं रोगनाश करना है इसी प्रकार साधक अपने रोग नाश करने में रहे अपने सुपथ्य से रहे अपने मार्ग पर वो चलता रहे निरंतर दूसरे की ओर देखना ताकना उसके लिए न आवश्यक है और न उचित है ये जहाँ उचित मन में आता है न परमत खंडन का वहाँ पर अभिमान जागृत हो जाता है अभिमान के जागने पर ही परमत खन का उत्साह होता है अर्थात अपने मार्ग में रोडा अटकाने की वहाँ शुरुआत हम कर लेते हैं अपने आप तो तेरे भावे जो करो भलो बुरो संसार नारायण तू बैठकर कर भवन बोहार। दुष्संग में जाए नहीं विवाद करे नहीं लड़े झगड़े नहीं किसी भी प्राणी पदार्थ वस्तु में मन को फंसावे नहीं पर अपने मार्ग पर सीधा साधा चला जाए लोग मूर्ख कहें बड़ा अच्छा ये महाराज संसार में सांसारिक दृष्टि में बुद्धिमान कहलाना अग्रणी कहलाना घर की मालिकी का प्राप्त होना नेतृत्व मिलना महंती मिलना ये दुर्भाग्य के चिन्ह है उपदेशक बनना ये भी ये दुर्भाग्य के चिन्ह हैं उसकी उसकी उन्नति का मार्ग अवरुद्ध हो जाता है इन सब में पढ़ने पर डर होता हम ये कहते कोई खंडन न कर दे तुलसीदास तो महाराज बड़ी सुंदर बात कहते हैं जागे जो भी जंगम जति समाज ध्यान धरें दरे उर भारी लोभ मोह को काम के जागे राजा राजकाज मंत्री समाज साज सुनके समाचार बड़े बैरी बाम के जागें बुध हित पंडित चिकित चित्त जागें लोभी लालची धरण धन धाम के जागे भोगी भोगही वियोगी रोगी रोग बस सोवे सुख तुलसी भरोसे एक राम के ये साधक का स्वरूप एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास एक राम रघुनाथ हित चातक तुलसी ये साधक का स्वरूप तो अपने को साधना में जो बनाए रखना चाहता है वो अभिमान तो क्या करेगा उसको तो अभी वस्तु प्राप्त करनी है ना ये बड़ी सुंदर व प्राप्त होने पर अभिमान रहेगा नहीं जब तो ठीक वस्तु तत्व की प्राप्ति हो गई तो किसी भी बाहरी वस्तु का अभिमान उसमें रहेगा नहीं आत्म प्राप्त भगवत प्राप्त पुरुष में लोकाभिमान को गुंजाइश नहीं और जब तक साधक है तब तक, तक अपूर्ण है ही उसके पास अभिमान करने के लिए कोई वस्तु नहीं अभिमान करने के वस्तु में तो अभिमान रहता नहीं। अभिमान करने की वस्तु नहीं तो अभिमान किस चीज का? तो इसलिए साधक को अभिमान करना और सिद्ध में तो अभिमान रहता नहीं तो ऐसी अवस्था में अभिमान करने की आवश्यकता नहीं बोलने चालने की आवश्यकता नहीं चुपचाप अपने मार्ग का तय करना कि आज पहले पहले होता है फिर जब ये फंस जाता है ज्यादा तो आज फिर बाहर की वस्तुओं के प्राप्त करने में ललचा जाता है मुझे कहनी नहीं चाहिए पर अपने में आज वो बात है नहीं गिर गया इसलिए कहने में आपत्ति नहीं 1916 के बाद है के 24 मील दूर एक गांव है शिमलापाल, पाल में नजरबंद था गवर्नमेंट ने मुझे पकड़ लिया था वहां मैं नाम जब करता था वो बात आज मेरे में नहीं है वहां की बात थी वो मैं कहता हूं बड़ी अच्छी थी और साधक के लिए तो बड़ी अच्छी थी मैं जो नियम से नाम जब करता वो तो करता बाकी समय मैं ऐसा मेरा मन रहता कि नाम जब कभी बंद न हो तो क्या क्या वृप्ति हो गई कि मैं चाहता कि मेरे पास कोई आवे नहीं अगर तो आवेगा बातचीत शुरू कर देगा तो मेरे नाम में विघ्न हो जाएगा मन तो भगवान में लगा नहीं था जीभ की चीज थी और अरे कम से कम आवेगा तो प्रणाम करके बैठाना तो पड़ेगा ना इतनी देर ही जीभ दूसरे काम में लगेगी तो मैं चाहता कोई आवे नहीं गवर्नमेंट की ममानियत थी लोग आते भी डरते थे आते भी नहीं थे और यदि कोई आ जाता तो मैं उस समय मेरा मन ये करता कि जल्दी से ये उठ जाए तो अच्छा और यदि वो बैठता तो ये मन करता कि भाई ये अपनी बात कह दे अपनी न बोलना पड़े तो अच्छा यदि बोलना पड़ता तो मन कहता कि इसकी पांच बात का उत्तर एक ही शब्द में दे, दे दें तो जी फिर नाम में लग जाए जी फिर नाम में लग जाए नाम को कभी नहीं और यदि बात का उत्तर देना ही पड़ता तो उस समय भगवान से प्रार्थना करता मन कि भगवान अब तुम ऐसा करोग जिससे बोलने का और ये झगड़ा न रहे अपना रहे ये भावना थी तो समय नाम जब निरंतर चलता था गिनती नहीं थी अब नहीं होता अब तो व्याख्यान देने वाले उपदेशक का दम्भ जीवन में आ गया ना अब तो कल्याण के संपादकत्व तो का दम्भ आ गया साधना रही नहीं उस समय ये चीज थी तो ये साधक का धर्म होता है कि वो अपने काम में जी जान से लगा रहे और तो दूसरी चीज को पूरा पूरा विघ्न माने चाहे वो अच्छे रूप में आती हो उसको अच्छे रूप का विरोध नहीं है उस उससे उस व्यक्ति से, उस से उस घटना से द्वेष नहीं है और तो उससे अपनी चीज जो छूटती है ना अपनी चीज को छोड़ना वो सहन नहीं कर सकता दूसरी चीज रहे अपनी तो साधक को लक्ष्य पर स्थिर रहना है और अपने साधन के मार्ग पर निरंतर चले चलना है तो दूसरी ओर ताकना नहीं देखना नहीं फंसना नहीं रुकना नहीं मालूम न पहुंचे और बीच में मर गए तो जल्दी से वहां पहुंचने के बाद जो करना होगा सो करेंगे अभी तो केवल पहुंचने की त्वरा है पवन जाना है वहाँ पर नमा तुम कल क्या हो कृष्ण कृष्णस्तरीय पद पंकज पंजरां थे अदयव मे दिशत मानस राजण प्रयाण समय कथ बात कंठावन विधौ स्मरण तो तस्ते हे प्राणनाथ हे नाथ हे श्रीकृष्ण आज के चरण कमल रूपी पिंजरे में मेरा मन रूपी राज राजहंस अभी प्रवेश कर गया पिंजरा बद हो जाए पिंजरा फिर बंद कर दिया जाए प्राण निकलने की अगर प्रतीक्षा करेंगे तो प्राण जाने के समय जब पित्त से कंठ जाएंगे व्याकुलता आ जाएगी में उस समय स्मरण कहा से हुआ तो अभी से इसी समय से जीवन के रहते रहते स्वस्थ हम भगवान के चरणार में अपने को समर्पण करने का प्रयत्न करें भजन में लगें साधन में लगें ये आवश्यक बात है ये और चीज़ तो इसलिए है कि भाई अभी अभ्यास है नहीं और प्रेम का उदय हुआ नहीं अभ्यास रुचि और रति ये तीन साधना में चीज़ होती है अभ्यास के द्वारा वस्तु का निरंतर हम सानिध्य करते रहते हैं स्मरण बुद्धि से रुचि होने पर आकर्षित होता है मन उसमें स्वाद आता है और रति होने पर छोड़ नहीं सकता तो जब तक रति और रुचि न हो तब तक अभ्यास में विघ्न न पड़े इसलिए निरंतर अभ्यास करे पर अभ्यास अभी मन माना नहीं रुचि हुई नहीं तो इसलिए बीच बीच में कभी स्वाध्याय कर ले कभी सत्संग कर ले कभी अच्छी अच्छे ग्रंथ को देख ले इसलिए कि वो समय उसी श्रेणी के किसी काम में लगा रहे एक से रुचि रहती नहीं एक में आठ मन रहता नहीं तो कहीं प्रमाद आलस से करके न घेर ले इसलिए उसी श्रेणी के कई काम अपने जीवन में संग्रह करके कर कर रख ले भाई पाठ भी करना है जाप भी करना है ध्यान भी करना है स्वाध्याय भी करना है मनन भी करना है सत्संग भी करना है कीर्तन भी करना है एक ही श्रेणी के बहुत से काम इसलिए कि मन नेत्र न जाए मन धोखा न खाए कहीं प्रमाद में पड़ जाए कहीं नींद में आ जाए कहीं रजोगुण की किसी कु में जाकर के प्रवेश हो जाए जीवन का अवकाश न मिले फुर्सत न मिले काम में साधन के काम में लगा रहे इसलिए वेराइटीज हैं ये अनेक प्रकार की चीजें हैं किसी ये नहीं कहने की आवश्यकता है अगर जप में मन लग गया तो आवश्यक नहीं पाठ करने कोई जरूरत तो नहीं वो हो गया भगवान के रूप में मन लग गया और वहां से अगर नहीं हटता तो आवश्यक नहीं किसी जप करने का और किसी चीज का भगवान की तरफ वृत्ति अगर बैठ गई तो किसी बाहर के स्वाध्याय की आवश्यकता नहीं ये तो इसीलिए है कि किसी प्रकार से भी हमारा मन खिंचता है भगवान की ओर भैया भगवान का श्रृंगार करो ये मूर्ति पूजा में हम पते ही पूछते हैं वो हो रही है इसलिए कि भगवान मतलब भगवान के लिए माला गूंथनी है अब भगवान के लिए नैवेद्य बनाना है अब भगवान की आरती करनी है अब पोशाक पहनानी है अब शयन कराना है अष्टयान जो पूजा होती है वैष्णव की यही तो है क्या है आठों पर भगवान की सेवा में हम संलग्न रहें इसलिए ये पद्धति है और अगर मन में भगवान आकर के बैठ गए तो पूजा पद्धति ये बाह्य है पर वो फिर करेगा ही क्या इसलिए प्राप्ति के बाद भी पूजा चलती है सिद्ध होने पर भी साधना ही चलती है और क्या करेगा सर वो सिद्ध होने पर साधना को छोड़ देगा भगवान के प्राप्त करने के बाद क्या भगवान का नाम नहीं लेगा भगवत प्राप्ति के बाद क्या भगवान से प्रेम नहीं करेगा उसके बाद तो हो जाता उसका स्वभाव साधना पहले और प्राप्ति के बाद हो गया सहज स्वभाव सहज भाव से फिर वो भगवान में उसका जीवन अपने आप लगा रहता है पर जब तक वो साधना के क्षेत्र में है तब तक वो अपने आप को उसको चाहिए कि खूब बचाए रखे सावधानी के साथ महाराज फिसलना जो है ये बड़ा सहज है गिरना बड़ा सहज है चढ़ना कठिन है जरा सा पैर फिसला के गिरे और पैर की फिसला जगह जगह ये तो भगवान बचाते मनुष्य अहंकार करके करे कि हम अपने साधन से दुर्गुण दुराचार दुर्गृत्तों से बच जाएंगे बड़ा कठिन है भगवान सर्वसमर्थ है दयामय है उनकी कृपा का भरोसा रखे तो वो भगवान हमारी लाज रखते हैं जीवन की हमें बचाए रखते हैं तो भगवान की कृपा का आश्रय करके अपने आप को निर्भमानता के साथ दीद मान कर भगवान की ओर निरंतर लगा रहे ये सोचे कि थोड़े से जीवन में करने का काम एक ही है और सब काम तो निर्वाह के लिए है खाना पीना कमाना ये सब जो है ये तो भजन के लिए जीवन रहे जीवन का निर्वाह होता है इसलिए भजन को छुड़ाने के लिए थोड़ा ही है ये ये तो ये सहायक बने हमारे हमारे काम हमारी सामग्रियां हमारी पूँजी हमारा धन हमारी बुद्धि हमारा मन हमारी इंद्रियां परिस्थिति प्राणी और पदार्थ ये सब के सब भगवान के भजन में हमारे सहायक बने सब तो थी और अगर बाधक बने तो इनका भी परित्याग आवश्यक है ये कोई काम मनुष्य को अकेले आया अकेले जाना है पर अपने कर्म के समूह को लेकर जाना है यदि कर्मों का यहाँ हमने वो अवसान न हो गया कर्म अगर नहीं जले तो दूसरे हमारे कोई काम नहीं आएंगे यहाँ के परें परें उन कर्मों को भोगना पड़ेगा तो कर्मों को जला कर जाओ जिससे फिर फंसना न पड़े न जले तो कम से कम उत्तम कर्म करते हुए जाओ जिससे आगे रास्ता तो मिले साधन के मार्ग पर आरूढ़ हो जाओ कहीं भ्रष्ट भी हो गए तो फिर भगवान बता देंगे रास्ता और अभ्यास की मनोवैज्ञानिक चीज भी पूर्वाभ्यास निये अवश्य होकर के पूर्वाभ्यास नए अभ्यास में लगा देता है मनुष्य को तो इसलिए तीन चीज की ध्यान रखने की आवश्यकता है सावधान रहे कई जीवन भगवान को छोड़कर दूसरी ओर में जाने लगे ये बड़ी सावधानी किसी भी शर्त पर और किसी भी प्रलोभन पर किसी भी भय पर इस बात का समझौता न करें। बोलो भाई तुम कुछ दिन के लिए अलग छोड़ दो इस चीज को तुम्हारा ये लाभ हो जाएगा पीछे कर लेना और अगर उसी में मर गए तो गया ना जीवन कोई भय कोई प्रलोभन कोई परिस्थिति हमें अपने साधन से लक्ष्य से न हटा सके एक चीज तो ये इसके बड़ी आवश्यकता इसमें नीति बीच में आवेगी धर्म आवेगा माने विघ्न कहीं धर्म बन करके आएंगे कहीं नीति बन करके आएंगे कहीं कर्तव्य बन करके आएंगे पर वो आएंगे विघ्न आएंगे जो भी भगवान के मार्ग से जरा सी देर के लिए भी हटाता है वो शुभ भी अशुभ है वो पुण्य भी पाप है वो धर्म भी अधर्म है वो आत्मीयता भी ये बैर बैरता है तो इसलिए इस पहली बात तो ये कि लक्ष्य से हटे नहीं दूसरी बात इसी जीवन में कर लेना है हो जाएगा ये मन में निश्चय रखे अगले जीवन पर नटाले हमको तो यही कर लेना है जितना बाकी इसी में तीसरी बात भगवान की कृपा पर विश्वास करे कि होगा उनकी कृपा से ही उनकी कृपा हम पर है ही तो लक्ष्य की स्थिरता सफलता का निश्चय और भगवान की कृपा का आश्रय तीन बात लक्ष्य की स्थिरता लक्ष्य भ्रष्ट न हो जाए और सफलता का निश्चय इसी जीवन में सफलता होगी ही और तीसरा भगवत कृपा का आश्रय कहीं अभिमान ना आ जाए कहीं रास्ता भूलते हो तो कोई वहाँ बताने वाला न रहे ऐसा न हो जाए भगवान की कृपा निरंतर बचाती रहे आगे बढ़ाती रहे विघ्नों को हटाती रहे ये तीन चीज जीवन में लाकर साधक निरंतर चलता रहे दो चीज बहुत आवेगी भला बीच में प्रलोभन आवेगा और भय आवेगा और खास करके ये भगवत कृपा के अतिरिक्त जो अन्य मार्ग हैं उनमें प्रलोभन दोनों अधिक आ बचाने वाला कम रहता है ना कई सिद्धि आ गई बीच में और कई मान आ गया साधक को जरा सा भी अगर मान प्रिय लगा तो मान जीवन में छा जाएगा फिर वो साधना करेगा मान के अनुसंधान में जहां मान नहीं मिलेगा वहां उसके रहने में उसे कठिनता होगी कि यहाँ का वातावरण हमारे अनुकूल नहीं है वही ये कहेगा वातावरण की प्रतिकूलता तो ये साधन में सहायक है क्योंकि वहाँ राग का आसक्ति का बंधन नहीं होगा जिसके घर वाले बहुत अधिक प्रेम करें और जिसको संसार के अधिक सुविधा प्राप्त वो असल में परमार्थ की दृष्टि से भाग्यहीन है क्योंकि उसको वहां स्नेह के बंधन की आ, आ, आशंका है हो ही जाएगा बंधन तो, तो बंधा हुआ है ही पहले से ही तो इसलिए उसके लिए अधिक विघ्न आते हैं कहीं मा मिल गया कहीं नाम हो गया कहीं पूजा होने लगी कहीं कोई सिद्धि आ गई सपने तो में एक चीज दिखे वो कहीं हो गई काठकाली से तो बोले हमारा स्वप्न सिद्ध हो गया संकल्प सिद्ध हो गया वो संकल्प सिद्धि के फेर में प्रयास वो सर्व संकल्प सन्यासी नहीं होगा वो तो संकल्प को बनाए रखकर बढ़ाए रखकर सिद्धि का वो और संकल्प का संन्यास यदि नहीं हुआ और सांकल्पित ये जगत जो का बना रहा तो भगवान से तो रहेंगे तो इसलिए आवश्यक है कि वो इन विघ्नों से सावधान रहे तो प्रलोभन और भय ये दो भाव आते हैं और हम तो देखते हैं कि जगत में सब तरह के लोग हैं ना द्वेष करने वाले भी कुटिल भी सीधे भी तो सीधे लोग हैं बहुत जल्दी मान करने लगते हैं उनका हृदय तो ऊंचा है वो सबने शुभ देखते हैं बेचारे इसलिए हमसे तो पहुंचे हैं लेकिन वो अगर मान उनका हमें प्रिय लग गया तब फिर हमारे जीवन में अनुसंधान की वृत्ति रहेगी एक कहाँ मान मिलता है। हमारी बात कहां कहां पर लोग आदर से सुनते हैं बोले वहाँ तो सत्संगी है ही नहीं क्या करें जाकर के दस आदमी भी नहीं आते कोई प्रेमी नहीं तो जहां हमारी बात सुनने वाले होंगे वहां प्रेमी चाहे वो देवताओं का समूह हो हमारे न सुनने वाले हैं तो प्रेमी नहीं हमारे न सुनने वाले तो सत्संगी नहीं क्योंकि तो हमें वहां पर मान चाहिए अरे अपने भगवान को तो सुनाए थे ना गीत का कि भाई तुम्हारे हमारे कौल हुआ था एक माओ में चलेंगे हम लोग अकेले और नाग को समुद्र के मध्य में छोड़ देंगे किधर जा रही है कौन पूछेगा तुम और हम दो, में, दो से और हम तुम को अकेले में गान सुनाएंगे अकेले में गान सुनाएंगे और वो गान किसी नियम में आबद्ध नहीं रहेगा नियम में आबद्ध जो गाय होगा तो नियम को तो देखता है वो तो कहीं एक जरा सा ठीक नहीं लगा कि गाय का नहीं बिगड़ जाता है पर प्रेमी गाय ठेका थोड़ी देखता है सेम रहे सेम में तू बादशाह के साथ रहे एक दिन बड़ी सुंदर उन्होंने एक मरार रात गाई बड़ी सुंदर बेहोश से हो गए तो बादशाह ने पूछा ये तुमने कहा सीखी बिल गुरुजी से सीखी गुरुजी कौन दो हरिदास जी महाराज वो गाते हैं बोले महाराज हम तो कुछ नहीं वो, वो कहीं उनके आप सुनने तब तो पता लगे जो सुनाओ सुनाए कैसे है? वो ये एक फरमाइश देने से वो यहां थे वो यहाँ पर आपके दरबार में आकर के हाजिरी दे और यहाँ गान सुना दे तब ये जिज्ञासा थी बोले हम चले बोले बादशाही काम नहीं चलेगा चलना हो तो मामूली आदमी बन के हमारे साथ चलो तो मामूली विभेश में अकबर कामसेन के साथ हो गए बाहर जा करके बैठ गए मजे में हो महाराज बोले महाराज उस दिन जो आपने एक गान सुनाया था संगीत वो जरा फिर सुनाइए मैं फिर सुनना सीखना चाहता हूँ तो पूरा अकब, अग... अकबर को इशाया कर देगा अब जरा अभी गान में मस्त होंगे अब आके बैठ जाओ अकबर आके बैठ गए उठाया उन्होंने प्राण पूरा और लगे गाने अब महाराज अकबर को तो कोई ज्ञान रहा नहीं बड़ी सुंदर वहाँ की एक रचना हो गई तमाम सात्विकता भर गई और तमाम मानो भगवान का संगीत तमाम उस अरण्य में फैल गया जब चेज होने लगा तो हरिदास तो ने कहा कि बाहर निकल जाओ अकबर को बाहर कर दिया लौटिया तो अकबर ने पूछा कि ये क्या बात तो है तुम तो ऐसा नहीं गा सकते तुम इतने बड़े गायक और ये इतना अच्छा गाते हैं तो काम सेन ने कहा महाराज मैं आपको सुनाता हूं और ये भगवान को सुनाते हैं <laughs> <laughs> यह बड़ा अंतर है ना भगवान को सुनाने वाले का स्वच्छंद गान होगा। उस गान में कहीं बाहरी नियम की बद्धता नहीं है तो रविंद्र ने गाया बड़ा सुंदर कि तुम्हारे हमारे कॉल हुआ था अकेले में मैं गान सुनाऊंगा और ढेर मथन वो समुद्र की तरंग की भांति जिधर चलेगा चलेगा कोई बधा सुर नहीं और तू उसको रागिनी समझ करके बड़े उसमें रख लेकर तुम सुनोगे